जैसे ही अभिनव नीचे उतरा तो उसने हिंदुस्तान की हवा में एक गहरी सांस ली उसे दोबारा से गुड़गांव आने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा था अभिनव के नीचे उतरते ही उसके फोन पर एक मैसेज आया एरोप्लेन में होने की वजह से अभिनव ने अपना इंटरनेट बंद किया हुआ था इंटरनेट चालू करते ही अभिनव ने देखा कि मोंटी ने उसे मैसेज किया हुआ था मैं अभी गुड़गांव पहुंच गया हूं अभिनव यह मैसेज पढ़कर मुस्कुराया और फिर अपने एक आदमी की तरफ देखते हुए बोला मेरा स्वीट एडी है उस आदमी ने अभिनव की बात पर हां में सिर हिलाया और कहा हां सर असल में अभिनव और मोंटी ने एक रात पहले दोबारा अपने प्लान के बारे में बात की थी अभिनव ने मोंटी से कहा मोंटी मैं प्लान में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं रात को अपने किसी होटल में या स्वीट में नहीं रुकने वाला हूं क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि दिगपाल और अर्जुन हमारे होटल्स और स्वीट्स पर नजर गड़ाए बैठे हैं खासकर उस ट्रिक के लिए जो वो लोग कल सुबह खेलने वाले हैं मोंटी को भी अभिनव की बात सही लगी उसने कुछ देर तक उसके बारे में सोचा और कहा लेकिन मान लो कि अगर अर्जुन मेरे तक पहुंच गया तो मोंटी का यह सवाल अभी तक अभिनव के दिमाग में नहीं आया था उसने सच में इस सवाल के बारे में नहीं सोचा था ऐसे में अभिनव ने अपने दिमाग पर जोर डाला और फिर अचानक से मोंटी की तरफ देखते हुए बोला देखो अगर ऐसा हो भी जाता है तो भी हमें इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा कि वो गुड़गांव छोड़कर ना जा पाए हमें उसके पास एक लिटर भिजवाना पड़ेगा कि अगर वो यहां से निकलेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है अगर लिटर काम नहीं करता तो भी हमें ऐसा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे वो यहां ज्यादा से ज्यादा वक्त तक रुका रह सके तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं जब तक हमें समझ नहीं आता कि हमें उसके साथ क्या करना है तब तक उसका यहां रहना जरूरी है कम से कम तब तक जब तक की अनाउंसमेंट नहीं हो जाती तब तो उसके बाप के नाम से लेटर लिखवाना बढ़िया रहेगा अभिनव ने जैसे ही अपनी बात खत्म की तो इतने में अलैना बीच में बोल पड़ी अभिनव ने उसकी तरफ देखा और कहा नहीं हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसकी बात उसके पिता से डायरेक्ट हो हम ऐसा करना इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते हां हम लेटर में यह लिखवा सकते हैं कि जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाती तब तक उसे रुके रहना होगा हमें यह तो पता ही है कि दिक्पाल अपनी नई नई ताकत का कर इस्तेमाल करके अर्जुन को क्या तोहफा देने वाला है ऐसे में हम उस लेटर में यह लिख सकते हैं कि वो अपने पिता से तब तक बात नहीं कर सकता जब तक कि अनाउंसमेंट नहीं हो जाती अभिनव की बात सुनते ही सब लोगों ने हां में सिर हिला दिया पिछली रात यह बात करने के बाद अभिनव गुड़गांव पहुंच चुका था अरवा की हवा में सांस भी ले रहा था अभिनव के आदमी उसके इंतजार में पहले से खड़े थे और वो उसे उसकी कार तक ले जा चुके थे अभिनव गाड़ी में बैठा और उसने फिर से अपना फोन चेक किया वो बस यह देखना चाहता था कि कहीं उससे मोंटी ने तो कोई मैसेज नहीं किया था मोंटी अगर हमारा प्लान फेल होता है तो तुम बिना देर किए मुझे मैसेज कर देना अभिनव ने मोंटी को पहले ही आगाह कर दिया था उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो अपने प्लान बी की तैयारी कर सके अब अगर मोंटी ने मैसेज नहीं किया है इसका मतलब तो यही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है हमारा प्लान काम कर रहा है अभिनव ने अपने आप से कहा और फिर धर्मपाल को फोन मिला दिया धर्मपाल स्पेशल मेंबर्स में से एक था दूसरी घंटी बजते ही धर्मपाल ने फोन उठाया और कहा हेलो टाइगर हेलो धर्मपाल सॉरी मैं तुम्हें इस वक्त फोन कर रहा हूं असल में मैडम से बस इतना पूछना चाहता था कि हमारी गाड़ी कहां तक पहुंच गई है और इस बात की क्या गारंटी है कि हमने जिन भी चीजों के बारे में बात की थी वो सब आराम से ही हो रही हैं और हो जाएगी अभिनव की बात सुन धर्मपाल ने कहा काइगर तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है हमें एक और स्पेशल मेंबर का वोट अपनी तरफ मिल गया है लेकिन जो दूसरा वाला मेंबर था वो जाकर दिगपाल का सपोर्टर बन गया है उस आदमी की बात सुन अभिनव ने एक गहरी सांस ली अभिनव इस मामले को लेकर काफी परेशान था खास तौर पर तब से जब से कल रात उसने मोंटियोर अलाना से बात की थी अगर उसका प्लान कामयाब नहीं होता तो अभिनव के पास आगे बढ़ने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं था उसे समझ नहीं आता कि वो अब आगे क्या करे अभिनव का ऐसा नुकसान हो जाता जिसकी भरपाई वो किसी कीमत पर नहीं कर सकता था ठीक है काम करते रहो अभिनव ने कहा और फिर फोन काट दिया और फिर मुस्कुराने लगा धरमपाल की मुंह से यह खबर सुनने के बाद अभिनव की जान में जान आ गई थी वो अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंचने वाला था तभी अचानक उसके फोन पर एक बीप बजी अभिनव ने फोन खोलकर देखा तो पाया कि उसे ने मैसेज किया था अभिनव ने उसे खोलकर देखा तो पाया कि उसमें लिखा था अर्जुन अभी तक मुझे पकड़ तो नहीं पाया है लेकिन वो और उसके आदमी मुझे हर तरफ ढूंढ रहे और हो सकता है कि मैं उनके नजर में आने से पहले ही निकल जाऊं उधर जब अभिनव मोंटी का यह मैसेज पढ़ रहा था तभीधर अनन्या चित्रा से मिलने के बारे में सोच रही थी उसे चित्रा के शेड्यूल के बारे में सब कुछ पता था भगवान करे कि उसने अपना शेड्यूल चेंज ना किया हो अनन्या ने अपने आप से कहा वो चित्रा के शेड्यूल के हिसाब से यह चेक करना चाहती थी कि चित्रा उस बुटीक में थी या नहीं जहां वो हर शनिवार को जाया करती थी अनन्या के हाथ से चित्रा का कांटेक्ट पहले ही निकल गया था ऐसे में अब चित्रा से मिलने के लिए अनन्या के पास उस बुटीक में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था ऐसे में गुड़गांव में बैठी अनन्या महज 30 मिनट के सफर के बाद उस बुटीक पर पहुंच चुकी थी उसने अपनी गाड़ी बुटीक के पार्किंग में लगाई और फिर बुटीक के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी अंदर जाने से पहले उसे थोड़ी सी हिचक महसूस हो रही थी जैसे ही अनन्या अंदर दाखिल हुई तो इतने में एक सेल्स गर्ल अनन्या के पास आई और बोली हेलो मैडम हाउ मे आई हेल्प यू अनन्या ने उस बुटीक की चारों दिशाओं में अपनी नजर घुमाई और फिर उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली मैं बस अपने लिए कुछ कपड़े देखना चाहती हूं प्लीज कम विद मी उस सेल्स गर्ल ने कहा और फिर अनन्या के आगे आगे चलने लगी वो अनन्या को अपने साथ उस सेक्शन में ले आई थी जहां पर अनन्या अपने लिए कपड़े पसंद कर सकती थी अनन्या ने भी चलते-चलते अपने लिए कुछ ड्रेसेस उठा ली थी लेकिन उसकी नजर अभी भी इधर-उधर ही घूम रही थी कुछ देर के बाद अनन्या अचानक से चलते-चलते रुक गई उसके सामने कोई खड़ा था जिसे अनन्या बस देखती ही जा रही थी अनन्या ने पाया कि वह लड़की किसी और सेल्स गर्ल से कुछ बात कर रही थी और उसने अभी तक अनन्या को देखा नहीं था जब अनन्या उस लड़की के थोड़ा और पास गई तब अचानक से उसका ध्यान अनन्या पर गया और उसने कहा अनन्या अनन्या उस लड़की के मुंह से अपना नाम सुन मुस्कुराई और खुश होते हुए बोली चित्रा वो दोनों एक दूसरे के तरफ भागी और भागते ही दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया दोनों बहुत लंबे अरसे के बाद एक दूसरे से मिल रही थी वाह यार उम्मीद नहीं थी कि इतने टाइम के बाद हम दोनों की मुलाकात ऐसे होने वाली है तुम कैसी हो चित्रा ने अनन्या से अलग होते हुए कहा अनन्या उसके सवाल के जवाब में मुस्कुराई और बोली मैं बिल्कुल ठीक हूं तुम कैसी हो और पहले तो मुझे यह बताओ कि आज का तुम्हारा प्लान क्या है बहुत टाइम हो गया यार तुमसे बात किए मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है उसकी बात सुन चित्रा ने कहा अरे यार तेरे लिए तो टाइम ही टाइम है एक काम करते हैं मेरे नए वाले घर चलते हैं मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही शिफ्ट किया था अपनी बातें भी हो जाएंगी और इसी बहाने तू मेरा नया घर भी देख लेना अनन्या ने चित्रा की बात पर हां मैं श्री लाया और बोली सॉरी यार मैं मैं तुझे कल से मिलना चाहती थी लेकिन मुझसे ना तेरा नंबर ही मिस हो गया था अरे यार तो क्या हुआ कोई बात नहीं अब मिल है न, चल अब बात करेंगे चित्रा ने कहा और दोनों उस बुटीक से बाहर आ गई दोनों अपनी-अपनी गाड़ी में आकर बैठ चुकी थी चित्रा अपनी गाड़ी में आगे चल रही थी और अनन्या अपनी गाड़ी में उसके पीछे-पीछे चल रही थी कुछ देर के बाद ही दोनों चित्रा के नए घर पर पहुंच चुकी थी वाह यह वाला घर तो उस घर से भी बहुत ज्यादा सुंदर है अनन्या ने जब घर को देखा तो उसने चित्रा से कहा चित्रा का घर वा कई बहुत खूबसूरत था अनन्या को घर का हर एक कोना बहुत सुंदर लग रहा था चित्रा ने जब अनन्या की मोे अपने घर की तारी सुनी तो बोली थैंक ्य अन्य मुझे पताएं था कि तुम्ह यह घर पसंद आएगा वैसे क्या लेना पसंद करोगी जूस एक कऑफी या फिर और कुछ मुझे कुछ भी चले ग चित्रा जो जल्दी बन जाए क्या है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं जब तक वो बात पूरी नहीं होगी तब तक मेरा ध्यान किसी और चीज पर नहीं जा पाएगा असल में मैं बुटीक भी इसलिए आई थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम हर शनिवार को उस बुटीक पर जाती हो अनन्या के मुंह से ये बात सुन चित्रा उसे हैरानी से देख रही थी उसे अभी तक लग रहा था कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था लेकिन असल में ये अनन्या का प्लान था ऐसे में चित्रा अनन्या के पास आकर बैठी और बोली क्या बात है तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों हो सब ठीक है अनन्या ने हां में सिर हिलाया और बोली मैंने ना अभिनव की death के बारे में सुना था जैसे ही अनन्या ने इतना कहा तो इतने में चित्रा ने एक गहरी सांस ली और हताशा भरे सुर में बोली हां मैंने भी सुना था उसकी death की खबर सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे बड़ा बुरा हुआ यार कौन सोच सकता था कि इतना हट्टा कट्टा जवान आदमी इतनी जल्दी हमारे बीच से चला जाएगा पर तुम तो उस टाइम तक गुड़गांव छोड़ चुकी थी ना फिर तुम्हें इस खबर के बारे में कैसे पता चला अनन्या ने भी एक गहरी सांस ली और बोली एक्चुअली पहले मैं वापस गुड़गांव ही आने के बारे में सोच रही थी मैं सोच रही थी कि मेरे और अभिनव के बीच जो भी गलतफहमियां है मैं उन्हें दूर कर लूं लेकिन फिर मुझे जब उसकी मौत की खबर के बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि अब मैं यहां रुक ही जाती हूं अनन्या की बात सुन चित्रा ने हां में सिर हिलाया और बोली वैसे तुम्हें वापस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी दोस्त मुझे धोखा देकर चली गई है और अब वो कभी वापस नहीं आएगी मैंने तो तुम्हें फोन भी करने की कोशिश की थी लेकिन तुम्हारा फोन लग ही नहीं रहा था अनन्या ने चित्रा की शिकायत को शांति से सुना और उसके बाद हां में सिर हिलाते हुए बोली मैं जानती हूं मैं कुछ टाइम के लिए गायब हो गई थी लेकिन अब मैं वापस आ गई हूं उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर आगे बोली अब इससे पहले कि मैं यहां से चली जाऊं हम लोग थोड़ा आउटिंग के लिए चलते हैं मुझे अपने बीते दिन बहुत याद आते हैं हां चलते हैं लेकिन एक सेकंड तुम कहां जाने वाली हो चित्रा ने अनन्या से पूछा अनन्या ने एक गहरी सांस ली और बोली अनाउंसमेंट देखने के बाद मैं सोच रही हूं कि इन्वेस्टर्स और बिजनेस पार्टनर्स से मिल लूं और उन्हें अपने बिजनेस में ऑनबोर्ड लेकर आओ चित्रा ने अनन्या की बात सुन हां में सिर और बोली अच्छा तो मतलब अब तुम एक कंपनी की मालकिन बन गई हो अब उसकी बात सुन अनन्या ने हां में सिर और बोली हां लेकिन मैं यहां तुमसे अपनी कंपनी के बारे में बात करने आई थी मैं यहां तुमसे अभिनो के बारे में बात करने आई थी चित्रा को अंदाजा था कि अनन्या इस को जरूर बीच में लाएगी ऐसे में वो आराम से सटकर बैठ गई और बोली ठीक है तो बताओ तुम मुझसे अभिनव के बारे में क्या ऐसा जानना चाहती हो जो तुम्हें पहले से नहीं पता तुम तो उसकी बीवी रह चुकी हो यार वो मैं जानती हूं चित्रा लेकिन फिर भी मैं अभिनव को नहीं जानती मैं तुमसे अभिनव की असलियत जानना चाहती हूं मुझे बताओ कि असल में अभिनव कौन था अनन्या के सवाल को सुनकर चित्रा के हाथ पैर फूल गए थे अब आगे क्या होने वाला है क्या चित्रा अनन्या को अभिनव के सच के बारे में बताएगी और क्या अभिनव अपने प्लान में हो पाएगा कामयाब इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे